योग प्रदीप साधनपाद सूत्र प्रश्न तो तो क्या के के परिणाम परिणाम परिणाम परिणाम ही नहीं होते? उत्तर, नहीं के नहीं होते होते उत्तर उनके तो धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम सूत्रकार उत्तरपाद में व्याख्या करेंगे वे होते हैं शंका ऐसा ही सही महत्व आदि के क्रम से कहा सृष्टि का प्रकार आकाश आदि क्रम बोधक श्रुति के विरुद्ध होने से हे है श्रुति में तन्मात्र की चर्चा न होने से ये पदार्थ कल्पित है मनु आदि स्मृतियाँ सांख्य की इस कल्पना का अनुवाद करने से धर्म विषयक ही है प्रकृति आदि परक नहीं है अतः स्मृतियों से भी प्रकृति की सिद्धि नहीं होती समाधान गुणत्रयात्मिका प्रकृति मूल कारण रूप से मैत्रोपनिषद में सुनी गई सुनिघे यथा तमोवाइदमास तत्परम सै तत्परण रितम विषम प्रयाति एतद्वै प्रयाति रजसो ऋप्रज्व प्रयात सूप तत्सविम तमस तोयतिमा प्रतिपुर क्षेत्र संकल्पाध्यवसा लिंग प्रजापतिस प्रोक्ता अस्तनवो ब्रह्म रुद्रो विष्णुत्यादि यह प्रपंच एकतम ही था वह पर था वह पर प्रेरित विषम बन गया है यही रज का रूप है और वह रज पर, पर से प्रेरित होकर विषम हो गया यही सत्व का रूप है वह सत्व प्रेरित हुआ तम से बहा जुदा हुआ वह सांस यह है जो कि पुरुष का चेता मात्र है क्षेत्रज्ञ है सत्व प्रेरित हुआ तम प्रकल्प और अध्यवसाय रिंग है प्रजापति है उसका प्रोक्ता ब्रह्मा रुद्र विष्णु इत्यादि उसके तनु शरीर कहे गए हैं तथा गर्भोपनिषद आठ प्रकृति है मूल प्रकृति महत्त्व, अहंकार और पांच तन मात्रा षोडश विकार है और शरीर तथा प्रश्नोपनिषद में एवं हई तत्सर्व परे आत्मरी संप्रतिष्ठते पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा, चापस मात्रा च, तेजस्त तेजो मात्रा च, वायुस्त वायु मात्रा मात्रा च इत्यादि। इस भांति वह सब पर आत्मा में आत्म प्रतिष्ठित है पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वीमात्रा जल व जल मात्रा तेज तेजो तेजोमात्रा वायु वायु मात्रा आकाश और आकाशमात्रा इत्यादि से परमात्मा में तेज तत्व प्रतिष्ठित है च्यों, समुद्र में नदी नद की प्रत्यक्ष श्रुति से और से अनुमे से श्रुति सिद्ध है। और विषय का भेद होने से अद्वैत श्रुति इस श्रुतियों की बाधक नहीं है व्यवहारिक अद्वैत श्रुतियां अभिभाग लक्षण के अभेद परख हैं। यह बात नदी समुद्र दृष्टान्त से सिद्ध है उन महादादी की सृष्टि का क्रम भी श्रुति में पाठक्रम से निश्चय होता है एक तस्मा जायते प्राणों बन सर्वेंद्र खम वायु ज्योतिरा धारणी इससे प्राण उत्पन्न होता है मन और इंद्रिया उत्पन्न होती है आकाश वायु ज्योति जल और सबको धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है और जो तैतरी उपनिषद में वेदादि की सृष्टि कही है वहाँ वियत आकाश से पहले स्मृति से उन श्रुति के साथ एक वाक्यता द्वारा बुद्धि आदि की सृष्टि पूरा कर लेनी चाहिए छादोग्य में जैसे वायु की पूर्ति की है सांख्योक्त सृष्टि के क्रम में स्पष्ट ही श्रुति प्रवाह है जैसा कि गोपाल तापनी में है एक में वितीय ब्रह्मासी तस्माद अभ्यक्त में वरम तस्मा अक्षरान महत महत्व अहंकार तस्मा अहंकाराज पंच तन्मात्राणी तेभ्यो भूतादी नीति एक अद्वितीय ब्रह्म ही था उससे अव्यक्त अक्षर उत्पन्न हुआ उस अक्षर से महतत्व और महत्व से अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्रा तथा पंच तन्मात्राओं से पांच महाभूत आदि उत्पन्न हुए